शुक्ल तो आजुर्वेद के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद ये मंत्र कर्म में इनका विनियोग नहीं होता है क्योंकि सारे उपनिषद आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ही प्रतिपादन करते उपनिषद का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है सर्वासाम उपनिषद आत्मयाथात्मनूपणेन उपक्षायाथ गीता मुख्यधर्मा चरता ये यहाँ मिमांसा प्रसिद्धि जिसमें तात्पर्य है अच्छा तो हो गया था गीता सम सर्व भूतेषु तिषं परमेश विन सस् विन सतम य पश्यति सप्यति गीता और मोक्षधर्मोक्षास्त्र हे एक भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित भूता भूता एक भूताना सर्वे भूतमे सवभूतम स्थित हे एक बहुदा चब दृश्य जलचंद्रपथ बिंबरूप सेकेक प्रतिम्बरूप सेनेक जैसे चंद्र जल मे प्रतिंब भिन्नहे इसी प्रकार एक आत्मा प्रतिबिंब रूप से सारे जीवन में दिखते अलग अलग अलग एक यहाँ से चलिए यदि दे एक आत्मतवि निरधिकारीवाद तो कर्मकांडिद्यत नशंकनीय यदि आत्मतः तो अपाप है शुद्ध है अपाप, पाप रहित हे कर्ता होता नहीं है ते फिर कर्म कौन करेगा आत्मा कर्तृत्व तो भोतृत्व है तो ही नहीं शुद्ध ही कोई अधिकार नहीं जड़ कर्म नहीं करेगा निर्धिकारीत्व आ तो कोई अधिकारी नहीं कर्मकांड का तो कर्मकांड का उच्छेद हो जाएगा अप्रमाण हो जाएगा इत भी न आशंकाय इसे शंका नहीं करनी चाहिए तस्मात् आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वादिच अशुद्धत्व तो पाप विधत्वादिदि च उपाध्याय तो लोकबुद्धि कर्माणि विहितानि विता लोकबुद्धि कर्माणि विहितानि विता लौकिक बुद्धिसिद्ध सिद्ध शास्त्र संस्कार अज्ञान से जो सिद्ध है क्या सिद्ध है आत्मनो अनेकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लोक सामान्य आत्मा बहुत जीव है अनेक दिखते आत्मन अनेकत्वत्व ये लोक है और कर्तृत्व तो सब जानते मैं कर रहा हूँ अहम करो मैं कर्म कर्म भोग कर रहा हूँ तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि से परिचिनत्व सहंकारत्व सुख सुखित्व तो, दुखित्व तो, संसार आदि धर्म जैसे प्राप्त तो है लोक बुद्धि सिद्ध ज्ञान तो होता है अज्ञान के कारण और अशुद्धत्व तो पाप विद्धत्व तो आदि च स्वभाव शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ब्रह्म होता है मैं दुखी हूँ पापी हूँ रागद्द्वेष वाला हूँ अशुद्धत्व तो और पाप तो पुण्य पाप संबंध है इसको ले उपाध्याय गृहत्वा ले करके बुद्धि सिद्ध को अनुवाद करके कर्मानी विहीता जो चाहता है स्वर्ग यजयत स्वर्ग काम लोक बुद्धि सिद्ध कर तो मैं करता हूँ इस कर्म काल पर वो करूँगा मैं मुझे स्वर्ग चाहिए तो यजेत स्वर्ग काम वाक्य के द्वारा यही विधान किया जाता है ये स्वर्ग चाहता है वो कर्म करे कर्म का विधान किया गया अज्ञान अवस्था में लोकबुद्धि सिद्ध कर्तृत्व तो हतुत्व तो को लेकर के वास्तव कर्तृत्व तो होतत्व तो नहीं होने पर भी ये अज्ञान के कांड में कर्ता होता ऐसे ज्ञान होता है उसको ले करके कर्म भीत तो हुआ अर्थात तो अज्ञान अवस्था में कर्मकांड सार्थक है आत्मज्ञान हो जाने पर कर्मकांड व्यर्थ हो तो कोई आपत्ति नहीं ठीक टीका में औपनिषद आत्मयाथात्म विज्ञान बत ईषत व कर्मकांड प्रामाण्यम औपनिषद आत्मयाथात्म विज्ञान वत उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य जो आत्मा का यथात्म्यम यथार्थ स्वरूप है आत्मा का यथार्थ स्वरूप है असंग अद्वितीय अपाप शुद्ध है करता होता नहीं है यह जो स्वरूप आत्मा इसके ज्ञान होने पर जिसको ऐसे ज्ञान हो गया वो यथात्म विज्ञानवान तस् यथात्म विज्ञान बता और उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य आत्मा का यह अर्थात स्वरूप उसका विज्ञान जिसको हो गया तस् ईष्तव कर्मकांड प्रामाण्यम उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण इष्ट ही है उसमें कर्मकांड उसका आदर नहीं है कर्मकांड उसके लप्रमाण्य है कोई आपत्ति नहीं ज्ञान होने के बाद यथा न हिंसा इति सर्वाभूता नहींनादिविद्याण्य सेन अभिचरण यजेत वाक्य है वह शत्रु मरण की इच्छा करता कोई तो उसके लिए कहा गया सेन याग करे सेन याग करने पर शत्रु मर जाएगा शत्रु को कोई अस्त्र लेकर के कुठार लेकर के खड़ग लेकर लेकर के मारने जाता है तो उसे रुक करके कहा गया से करो शत्रु मर जाएगा तो शैन ने अभिचरण या जयता बाकी के द्वारा विधान किया गया सेन याग करेंगे तो शत्रु मर जाएगा तो है किंतु जो याग करके शत्रु को मरवाएगा मारेगा वो नरक जाएगा तो उस क्रोध के कारण या कोई करना चाहता है मारना चाहता है तो भी उसको चाहता है वरी चाहता है तो उसके लिए आगे विधान किया गया किंतु एक वाक्य नहिंसा सर्वभूतानि सर्वभूतक हिंसा नहीं करे हिंसा का निषेध किया गया हिंसा निषेध होने पर निषेध शास्त्र अर्थ निश्चय जिसको निषेध शास्त्र के अर्थ का निश्चय हो गया निषेध शास्त्र कौन है शास्त्र निषेध किया ये निषेध शास्त्र का अर्थ निश्चय हो गया हिंसा नहीं करना निषिद्ध है हिंसा करेंगे तो पाप होगा नरक आदि प्राप्ति होगी निश्चय बतओ हो, निश्चय जिसको हो गया वो हो होगा निश्चयवान तस्य निश्चय बताओ निषिद्ध शास्त्रार्थ निश्चय जिसको हो गया हो। जिसको उसके लिए ये वाक्य अप्रमाण हो जाएगा क्योंकि सेना करेंगे तो शत्रु मरेगा ये तो हिंसा है और निषिद्ध कर्म कोई करेगा तो नरक आदि प्राप्त करेगा इसलिए शेन न अभिचरण योजित वाक्य भी अप्रमाण हो जाता है जिसको न हिंसा सर्वाभुता श्री निषेध शास्त्र का निश्चय हो जाए अर्थ निश्चय हो जाए इसके लिए विधि अप्रामाण्य किंतु किसके लिए प्रमाण जब क्रोधे है शास्त्र नहीं देखता है जानता है यथाच तीव्र क्रोध आक्रांत स्वांत प्रत्येव सेनादिवधि प्रामाण्यम तथा मिथ्यात्मदर्शन प्रत्येव कर्म विधि प्रामाण्यम इत्य तीव्र क्रोधा आक्रांत स्वान्तम प्रति क्रोधेण आक्रांत क्रोधाक्रांतम स्वांतम यहाँ शांत स्वांत अंतकरण क्रोधाक्रांत थोड़े तो बहुत क्रोध हो तो जाता है बहुत को किंतु तीव्र क्रोधा अत्यधिक क्रोध हो जाता है तो मानना चाहता है तीव्र क्रोधा क्रोधाक्रांत स्वान्तम तीव्र क्रोधे न आक्रांतम स्वांतम य ऐसे क्रोधी व्यक्ति के प्रति सेना आदि विधि प्रामाण्यम सेन अभिचरण ले जाए तो प्रमाण सेना करता है शत्रु को मरवा देता है इसी प्रकार प्रमाण हुआ अषेद शास्त्र ज्ञान होने पर उसके लिए प्रमाण हो गया ठीक इसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ देहादि में हम बुद्धि है उसके लिए कर्म कांड प्रमाण है मिथ्यात्मदर्शन हम कर्म विधि प्रामाण्यम मिथ्यात्मदर्शन मिथ्यात्मा दृष्टि मिथ्या आत्मदर्श में आत्मा में करता हूँ भोगता हूँ ऐसा ज्ञान है तो उसके लिए कर्म कांड प्रमाण है एक होता है मुख्यात्मा है कि गौणात्मा है कि मिथ्यात्मा मुख्यात्मा तो शुद्ध है असंख्य अद्वितीय है और गौण आत्मा कौन है पुत्र आदि माम आत्मा भद्रसेना राजा कहते मंत्री को मेरा आत्मा है पिता पुत्र कहता तो मेरा आत्मा है वो जानता है पुत्र मेरे से भिन्न है भिन्न होने पर भी जो मेरा आत्मा इसे प्रयोग किया जाता है उसको कहते तो हैं गौण प्रयोग पिता जो कहता है पुत्र ये मेरा आत्मा है ये मेरा प्राण है तो नहीं जानता मेरे से भिन्न है पुत्र भिन्न जब जा। भेद जान करके जो प्रयोग करती जैसे मानव को कह दिया सिंह व मानव का लड़का सिंह है मालूम है लड़का जो सिंह नहीं है तो भी सिंह कह दिया इसको कहते गौण प्रयोग देहादि में अहम बुद्धि ये गौण नहीं है तो देहादि में आत्मा के भेद बुद्धि नहीं है मिथ्या आत्मा, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है तो मिथ्या आत्मा, गोना आत्मा, गोना आत्मा, आत्मा, आत्मा तो और आत्मा, गौण तो आत्मा होता है पुत्र आदि मित्र आदि में आत्मबुद्धि आत्म तो बुद्धि और देहादि में आत्म तो बुद्धि मिथ्यात्मा देहादि में अंतगण में आत्म बुद्धि करके मैं करता हूँ तो ऐसा जाऊँगी जिसको ज्ञान है उसके लिए कर्मकांड प्रमाण कर्म करेगा किंतु जब उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मज्ञान हो जाएगा उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण है जिस प्रकार सेन अभिचरण नियोजित वाक्य प्रमाण या अप्रमाण है दोनों है जब क्रोध है उसके लिए प्रमाण है और जब न सर्वाभुता वाक्य अर्थ निश्चय हो जाता है तो वाक्य प्रमाण है ठीक इस प्रकार कर्मकांड अज्ञानी के प्रति प्रमाण है जो अपने को कर्ता होता मानता है अज़ो जो मैं कर्ता होता नहीं हूँ अद्वितीय आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान हो गया उसके लिए वह क्या होगा अप्रमाण ही अत्र जैमिनी प्रभृति समतिमा जैमिनीसमति पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी के सम्मति कहते हैं यो ही कर्म फल नर्थी दृष्टे न ब्रह्मवर्चसाधिना अदृष्टे नर्गादीना चिजातिरहम न कान प्रयोजक काकज्वादन प्रयोजकधर्मी आत्मा मनते सोधीयत कर्मसुति अदो वह यो ही कर्म कर्म कर्मफल से अर्थवान जिसको चा, जो चाहता है कर्म का फल स्वर्ग है तो अर्थी, सर्ग अर्थी स्वर्ग चाहता है कर्म कर्मफल क्या दृष्टिन कर्मफल ब्रह्मवृचर्षादीन दृष्टे प्रत्यक्ष ब्रह्मव्रचर से ज यह लोक में फल होता है अथवा अदृष्ट है स्वर्ग आदि अदृष्ट है इसी लोक में फल होता है कुछ कर्म करने पर कुछ अदृष्ट है अदृष्ट के द्वारा होता है तो कर्म फल जो चाहता है ब्रह्मवर्च आदि चाहता है पशुपुत्र आदि चाहता है स्वर्ग आदि चाहता है तो हाँ कर्म करने के लिए अधिकारी कर्म में अधिकारी है कर्मफल चाहता है तो कर्म में अधिकार कर्म फल की इच्छा नहीं तो कर्म में अधिकार नहीं है और कर्म फल चाहने मात्र से जितने कर्म फल चाहेंगे सब अधिकारी नहीं है अधिकार का और भी कारण है <coughs> कर्मफल चाहता है और क्या चाहिए द्विजातिरहम द्विजाति ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य और कर्म करने के लिए अधिकारी सौ तो कर्म करने के लिए अधिकारी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य यज्ञपुत संस्कार जिनका होता है आगे उसमें कर्म करेंगे हम न कान कुजत्वादि अनधिकार प्रयोजक धर्मवान द्विजाति होने पर भी ब्राह्मण होने पर भी कर्म करने के लिए अधिकार नहीं कुछ अनधिकार का अनधिकार प्रयोजक धर्म है कान कुब्जादी एक चक्षु नष्ट हो गया तो कान दोनों नहीं तो अंध है कुब्ज है और पंगु बधिर ये सब कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है जो चल नहीं पाएगा कुब्ज है कान है वो कर्म करने के लिए नहीं अनधिकार ऐसे पूर्व भाषा में निर्णय किया गया कुछ कर्म करने के लिए जैसे पंगु है चल नहीं पाएगा परिक्रमा करने के लिए कहीं क्या कर्म नहीं कर सकता है अंध है आज्ञावीक्षण आदि नहीं कर सकता है देख नहीं सकता है मुख है मंत्र पाठ नहीं कर सकता है बध्र है सुन नहीं सकता है पाठ नहीं कर सकता है ये सब ले करके कान कुत्व आदि सब अनधिकार का प्रयोजक धर्म है ऐसे धर्म वाला मैं नहीं हूँ ऐसा जो जानता है वो कर्म में अधिकारी अनधिकार के लिए जो जो धर्म है ऐसा धर्म है मेरे में नहीं अर्थात अनधिकार प्रयोजक धर्म मेरे में नहीं मैं अधिकारी हूँ और द्विजाति हूँ और कर्म फल इच्छा करता है वो अधिकारी होता है कर्म में इतने आत्मा न्यतें अपने को मानता है मैं द्विजाति हूँ कान कुजत अंधादि नहीं हूँ और स्वर्ग आदि फल मुझे चाहिए तो वो सो अधिक्रिय थे कर्म शो कर्म में अधिकारी ऐसे अधिकार को जानने वाले जय मिनी महर्षि आदि कहते हैं जय मिनी महर्षि पूर्व मीमाशा सूत्रकार भाष्य है सावर स्वामी के द्वारा मीमाशा पूर्व मीमाशा के ओर भाष्य उसके ओर वार्तिक है कुमार्य भट्ट का श्लोकवार्तिक तंत्रवार्तिक और कुछ और ग्रंथ है पार्थ सारथी मिश्र प्रभाकर का ग्रंथ बहुत पूर्व मीमाशा में है ब्रह्मसूत्र तो चार अध्याय है और पूर्व मीमाशा बारह बार अध्याय बारह अध्याय के बाद भी शंकरसन कांड देवता कवरेन विराज आऊचार्यय बहुत बड़ी ग्रंथ है। तो अधिकार विद कहते हैं भगवान भाष्यकार उनको सम्मान कर कहते हैं अधिकार को जानने वाले पूर्व्य महासग जयमिनी साबर प्रभुति कहते हैं अर्थितवाद युक्तस्य से कर्म में अधिकार षठ अध्याय प्रतिष्ठापित पूर्व्य महासा अध्याय में कर्म में अधिकार किसका अर्थित्वादि युक्त अर्थित्व सामर्थ्यादि युक्त कर्म में अधिकारी अर्थ टिप्पणी में अर्थी अर्थि दक्ष द्विजोह बुध इति मतिमान कर्म सु तो अधिकारी इत्यादि अर्थी कर्म प्रजो चाहता है और दक्ष समय द्विजो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य हो अहम बुध समझने वाला मतिमान बुद्धिमान कर्म में ऐसे अधिकारी ऐसे पूर्व मासे में कहा गया जो इसे कर्म में अपने को अधिकारी मानता है कर्म में अधिकारी है वो कर्म करेगा उसके लिए कर्मकांड प्रमाण है और जो आत्मा में अद्वितीय हूँ निष्पाप हूँ जन्म मन संसार धर्म रहित वो कर्म में अधिकार नहीं कर्म नहीं करेगा उसके लिए कर्मकांड अप्रमाण हो जाए नहीं ही नभो व निष्क्रिय सतय दुख असंसर्गीमानंद स्वभाव से, से सुख में सख में महाभूत जो अर्थित्व ज्ञानी में नहीं है कर्म फलन नहीं चाहता है क्योंकि आत्मा नभोग निष्क्रिय से आकाश के समान आत्मा व्यापक निष्क्रिय है जो निष्क्रिय होगा असंग है सतैव दुख आदि दुख असंसर्गृण दुख का संसर्ग आत्मा में है ही नहीं जिस प्रकार आकाश के साथ किसी का संबंध नहीं होता है आत्मा में दुख संसर्ग संबंध है ही नहीं स्वभावत उपाधि के कारण अंतकर्ण धर्म के अंतकरण के साथ आत्मा का एकत्व अध्यास करते हैं तो अंतकर्ण का धर्म सुख दुख आत्मा में दिखता है स्वतः उपाधि के बिना दुख संबंध है ही नहीं आत्मा में आत्मा असंग परमानंद स्वभाव से परमानंद स्वभावश्य परमानंद स्वभाव आत्मा आनंद रूपये उसमें दुख है ही नहीं सुख स्वरूप और वही जो आज्ञा ज्ञान जिसको हो गया सुख में सियात दुख में माँ भूत इस दोनों में से किसकी इच्छा करेगा सुख हो जाए दुख नहीं मिले ये दोनों इच्छा तो इस अर्थित तो नहीं हुआ सुख इच्छा हो दुख निवृत्ति चाहता है तो कर्म करने के लिए अर्थी होगा और सामर्थ्य क्या है शरीर इंद्र सामर्थ्य न सामर्थ हो हम शरीर इंद्र मन में सामर्थ्य है आत्मा में क्या सामर्थ्य है <laughs> आत्मा में कोई सामर्थ्य नहीं आत्मा तो निष्क्रिय है कुछ नहीं शरीर इंद्र सामर्थ्य को लेकर के मानता है मैं समर्थ हूँ ये अज्ञानी मानेगा मैं समर्थ हूँ हाँ कोई मना कर दे <laughs> अज्ञानी ही मानेगा आत्मा ज्ञान हो जाएगा तो शरीर इंद्र के सामर्थ्यों को आत्मा में आरोप करेगा इसलिए ज्ञानी अपने को समर्थ मानेगा कर्म करने के लिए कर्म करने के लिए ज्ञानी असमर्थ हो गया और अज्ञानी समर्थ है क्योंकि देह इंद्र धर्म को आत्मा में आरोप करता है ये तो अभिमानित्व अभिमान्यम कस्य अज्ञानी न जो ज्ञान निष्क्रिय आत्मा को मानता है हम हम अस्म ब्रह्म उसमें इसे अभिमान नहीं होगा मिथ्या ज्ञान बिना नहीं संभवती मिथ्या ज्ञान अध्यास ब्रह्म के बिना अभिमानित्व न शरीर इंद्र धर्म को मानेगा अज्ञानी मानेगा मिथ्या ज्ञान की बना संभव नहीं है आत्मज्ञान जिसको हो गया उपनिषद प्रतिपादे आत्मज्ञान उसमें इसे अभिमानित्व सर इंद्र सामर्थ्य से, से समर्थ हूं सुख में मिले दुख नहीं हो इस करेगा कू ज्ञानी यश आत्म यथात्म प्रकाश का मंत्रा न कर्म विधि से सबूता न च मान विरुद्धा तस्मात् प्रयोजनादि भी तेषा सिद्धम यहाँ आत्मयाथात्म प्रकाश का मंत्र ये मंत्र आत्मा के वास्तव स्वरूप को प्रकाश करते हैं प्रकाश करते मंत्र ज्ञान कराते हैं न कर्म विधि से शुभ कर्म विधि के शेष नहीं है कर्म का अंग नहीं कर्म प्रकरण में नहीं है और का जो अंग होगा वो कर्म का उपकार होगा जो कर्म फल ओहो उत्पाद आप्य विकार संस्कार ऐसा हो ऐसा आत्मा ऐसा नहीं है उत्पाद्य नहीं आप्य नहीं विकार नहीं संस्कार नहीं इसलिए कर्म सर सबूत अंग भी नहीं न च मानांतर विरुद्ध कर्म का अंग नहीं होने पर मानांतर विरुद्ध हो तो प्रमाण हो जाएगा कर्म का अंग नहीं तो कोई बात नहीं किंतु श्रुति वाक्य कुछ कह जाए अप्रमाण प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरुद्ध हो अहम अस्म ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म यह नाना ये तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध है आत्मा अद्वितीय कैसे होगा अनेक आत्मा दिखते हैं आत्मा अनेक दिखते हैं नहीं आत्मा का प्रत्यक्ष हो तो अनेक अनेकत्व दिखेगा आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता अनेक कैसे होगा आत्मा प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरुद्ध विषय नहीं है इसलिए मानांतर का अन्य प्रमाण से विरुद्ध नहीं अद्वितीय आत्मा किस प्रमाण से विरुद्ध होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है ना नहीं नहीं प्रत्यक्ष देह अनेक दिखता है आत्मा में उसका क्या विरुद्ध एक आत्मा होने पर देह है क्या हाँ, देहते नाना देह तो होने पर भी आत्मा में नाना तो सिद्ध नहीं होगा शब्द बहुत है तो आकाश भी बहुत है क्या के शब्द आकाश में इसी प्रकार अनेक देह आत्मा में अध्यस्त इसलिए प्रयोजनमद आदिमेंस उपनिषद का प्रयोजन ज्ञान के द्वारा मुख्य प्रयोजन है संबंध ग्रंथ और, के साथ अर्थ का प्रतिपाद्य प्रतिद्य प्रतिदिद वाला तस्ते मंत्र आत्मन याथात्मकाशन आत्म विषय स्वाभाविक निवर्तंत तो। शोक मोहादि संसारधर्म विच्छि साधन आत्मिकवाद विज्ञानम उत्पादयती उत्पादय मंत्र ये मंत्र सौ विशाभाषादी मंत्र आत्मनो यथात्म प्रकाशन आत्मा के यथार्थ स्वरूप प्रकाशन करके ज्ञान उत्पन्न कराते आत्मा तो हैं आत्म विषय स्वाभाविकम अज्ञानो निवर्तन तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी हो जाएगी किस विषय का आत्मविषय विषय ज्ञान आत्म विषय को तो आत्म विषय ज्ञान सुक्ति के ज्ञान से रज्ञान की निवृत्ति हो जाती सुक्ति अज्ञान की निवृत्ति होगी हैं किसे सु के ज्ञान से विषय का अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए कौन सा ज्ञान अज्ञान निवर्तक होगा विषय का ज्ञान आत्म विषय विज्ञान अज्ञान निवर्तयन तो। अज्ञान का विषय क्या है आत्मा अज्ञान का आश्रय क्या है आश्रय तो विषय तो भागिनी, निर्विभाग चित्रेव केवला, अज्ञान का आश्रय भी आत्मा विषय भी आत्मा आत्म विषय के अज्ञान स्वाभाविक वो से इसे से स्वाभाविक अनादिशिद्धम अज्ञानम निवर्तयनत निवर्तंत का कर्ता कौन है यते मंत्रा निवृत्त कराते ज्ञान के द्वारा शोक महादि संसार धर्म विच्छित साधनम शोक महादि संसार धर्म शोक मह कर्तृत्व भूतृत्व जन्म मरण ये सब संसार धर्म है और धर्म का विच्छित्ती का विच्छेद निवृत्ति निवृत्ति का साधन क्या है आत्मेकत्वादि विज्ञान आत्मा एकदि विज्ञान आत्मा एक, एक हाँ ब्रह्मिन्न अद्वितीय शुद्ध निष्पाप आदि उत्पादयन्ति उत्पादयन्ति उत्पादयती मंत्र ये मंत्र से ज्ञान होता है ईसाशाद्य मंत्र अर्थ ज्ञान होने पर अद्वितीय ब्रह्म इसे ज्ञान उत्पादन कह मंत्र उक्ता अधिकारी अभिदेय सम्बन्ध प्रयोजना मंत्र संक्षेप तो व्याख्याम ये कही उक्त जो अधिकारी अभिधेय सम्बंध प्रयोजना उक्तानी अधिकारी अभिदय सम्बंध प्रयोजना यहाँ मंत्राण ता मंत्र उक्ताधिकारी अभ्यय सम्बंध प्रयोजना मंत्रान मंत्र की व्याख्या करेंगे संक्षेप से जिनके अधिकारी अभिदेय संबंध प्रयोजन कहे गए मंत्रों का अधिकारी कौन है मुख्य अभिदेय क्या अर्थ? है अर्थ आत्मयत्व है जीव ब्रह्मिका संबंध ग्रंथ के साथ अर्थ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव और अर्थ ज्ञान का फल के साथ साध्य साधन और प्रयोजन क्या है मुक्ष ये जिनके सब अनुबंध चतुष्टय हो गया ऐसे चार्य अनुबंध वाले मंत्रीभोचन मंत्रों को व्याख्यान करेंगे संक्षेप से टीका मैं स्मते व्याख्ययुक्त प्रतिपद व्याच्ते व्याख्येय उप निषद मंत्र व्याखेय व्याख्या के प्रतिप्ख्य ब्याख्या व्याख्यान करते ईशाभाष्यम सर्व यत्किञ्च जगत जगत तेन त्यक्न भुंजिता मृधिधनम जगत्याम् यत्किञ्च जगत यगत ईशाभाष्यम त्यक्त भुंजिता कसिधन मृध इदम सर्वम ईशावास्यम ईश्वर से वसा आच्छादन धातु यत्कंच जगत्याम जगत में ब्रह्मांड में जो कुछ है जगत इदम सर्वम ईशावास्यम ईश्वर से ढक देना आच्छादन ईश्वर से ढाक देना का अर्थ क्या होगा जैसे कि इसके ऊपर ढाक देते को, वस्तु को उसके ऊपर कपड़ा ढाक दिया नीचे जो वस्तु के दर्शन नहीं होता है जिससे कपड़ा से ढका कपड़ा दिखेगा हाँ टेबल है पुष्प रखा है उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया कपड़ा ही दिखेगा नीचे क्या नहीं दिखेगा सबको ढक देना का था ईश्वर ही को देखना और बाकी किसी को नहीं देखना यदि वास्तव सर्पादी है उसको कपड़ा से ढक देंगे तो भय लगेगा क्या भय लगेगा सूतिक ढक दो निर्भय से बैठ जाओ वास्तव यदि पदार्थ होगा ईश्वर भावना करने पर भी नीचे यदि संसार है इसे भय लगेगा कि श्रुति कहती ढाक देना अर्थात बीचे को जो पदार्थ है झूठा है वास्तव नहीं है तो उसको ढाक देने से हो गया यदि वास्तव है स्त्रुति कही सर्प है तो कहीं कपड़ा से ढाक कर बैठ जाओ श्रुति से प्रदेश करी वास्तव सर्प है तो कपड़ा ढाकने से क्या होगा इसलिए वास्तव नहीं है ईश्वा से ईश्वर भावना से इसको इसके भावना को छोड़ दो कुछ भी नहीं ईश्वर भावना करो यही अर्थ है ईशाभाष में निदम सर्वम सबके ईश्वर सर से ढाकने ईश्वर का दर्शन करना ईश्वर परमात्मा है और कुछ नहीं है जो कुछ है सौ है इसलिए ईश्वर से उसको ढाँक देना इसमें दृष्टान्त बताया कैसे ढाकना है ढाकने के लिए कहेंगे चंदन का में महिला लग गया घीस करके साफ करो चंदन का सुगंध हो गया चंद का सुगंध ग्रहण होने पर, महिला दुर्गंध हट गया जो हट गया उसको ढक दिया ढकना मतलब उसको हटा दो चंदन अगर दुर्गंध आ गया घिस कर साफ कर दो साफ हो गया इसी प्रकार ये सब जो दिखता है नाम रूपात्मक मिथ्या निश्चय कर लो ईश्वर भावना करो तो सब का आच्छादन हो गया यही आच्छादन करना ढकना अर्थात ईश्वर एवं सर्वम अहम अस्मी सब ईश्वर है तो मैं भी अहम अस्मी अद्वितीय ईश्वर इस भावना से सारे पदार्थ सब को ढाक देना में था सब का त्याग हो गया तेना त्य तेना भूंज था यही त्यक्त त्यक्त का था त्याग करना त्यथा से निष्ठा है यहाँ भाव में निष्ठा है हाँ नपुंसके भाविक तुंसके भाविक त तो प्रत्य होता है कर्मणी भी होता है और नपुंसके भाविक तह से नपुंसक त तो प्रत्यय में तो त्यक्त कहते हो क्या न्याग कर्म करें तो त्यक्त तो जिसका त्याग कर दिया त्यक्त मृत जो त्यक्त हो गया वो क्या पालन करेगा त्यक्त्य भूंजिता त्यक्ते न जो त्यक्त हो गया मृत हो गया वो किसकी रक्षा करेगा त्यक्त्य कहते त्यागे न ते न त्यागे न यही त्याग है क्या त्यागे है ईश्वर अश्मि अन्य है अद्वितीय ब्रह्म चिंतन करना, भावन करना। भावना करना दृढ़ भावना इतनी दृढ़ हो जाए ईश्वर से भिन्न को ही देखना नहीं सोचना नहीं है ही नहीं तो त्याग हो गया सब अनात्मा में आत्म तो बुद्धि मिथ्या वस्तु में सत्य तो बुद्धि उनका त्याग कर दिया तो सब का त्याग हो गया इत्याग त्याग है ना भूंजिथा त्याग करके त्याग से पालन करो आत्मा को पालन करो आत्मा का क्या पालन करना आत्म आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना यही पालन करना आत्मा की रक्षा क्या करना सबका त्याग करके मिथ्यात्व बुद्धि करके आत्म आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना अहम अस्मी परम ब्रह्म यही स्थित हो जाना हिंदी अर्थ में दिया है आत्मा का पालन करो का तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ महागृध कश्य सिद्धानम किसी के धने की इच्छा नहीं कर महागृह कश्य सिद्धान धन की इच्छा नहीं करो अथवा अथवा माँ इच्छा नहीं करो है धन है किसी का सब आत्मस्वरूप हो गया तो कहाँ धन धन का मालिक कौन कश्य धन धन किसका है किसका धन है आक्षेप है पहले कश्य सिद्ध किसी का भी धन की इच्छा नहीं करो अथवा अथवा किसी का धन है किसका धन है है धन कहाँ किसकी की करना दो प्रकार अर्थ है भाषण में स्पष्ट हो जाएगा एक धन किसी की धन की इच्छा नहीं करो दूसरा है इच्छा नहीं करो धन की कहाँ किसका है धन है किसका तो वही धन है ही नहीं धन का कोई एक अद्वितीय आत्मा से भिन्न कुछ भी है ही नहीं क्या इच्छा करना धन शब्द से है कृषि वस्तु की इच्छा नहीं करना आत्मस्वरूप एक अद्वितीय सत्य है किसका इच्छा करना किसकी इच्छा करनी है तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ये इत्यादि ईशा ईष्ट इतिट ते न ईशा ईशा ये मंत्र का प्रतीक होगा ईशा ईशा में क्या प्रातिपति मालूम है ईश प्रतिपति का कैसे बनेगा ईष्ट इति ये विग्रह हुआ ईश ऐश्वर्य धातु ईश ऐश्वर्य धातु क्विप करेंगे तो ईश सकारांत तो ईश प्रथमांत क्या बनेगा ईट बनेगा इष्ट ईट जैसे गता गति गंता यो ग्छति स गंता ग्छते गंता घनता कहानी के लिए गच्छते घंता पठती थी, थी पाठक इसी प्रकार इष्ट इति ईट इट इत। इत है प्रथमांत जो ईश ईश्वर ऐश्वर्य सम्पन्न है वो ईट है ईट में प्रातिपदिक क्या है ईश धातु क्या है ईशा ईश्वरे कोई प्रत्यय हो गया इट तृतीयांत क्या बनेगा ईशा दाम क्या बनेगा तो डो ईशा डाइट इत ईट तेना समझ आया कहीं यहां बड़ा कठिन होता है पर कोई को पूछे क्या लिखा ईशा ईष्ट इत ईट ईशा ईशा है प्रतीक ईष्ट इति विग्रह इत हो गया ते न ईशा तृती टीका में ईशा ऐश्वर्य अश धातु कुेगा पकार के लोप के सूत्र से और ककार का और वीर रह जाएगा विरफ से वो कृदंत रूप इकार उच्चारण के लिए कृदंत रूपम इट कृतंत होकर के प्रथमात का इट तस्तः तृतीय एक वचनम ईशेती तृतीय एक वचन क्या बनेगा ईशा ननु क्वि कोई परमात्म सभी क्रियवाद कथम किस वाच्यता इत्याह कु कर्तरी होता है कर्तरी होता न नहीं कर्तरी कृत जितने कृत प्रत्यय कर्ता होता है ईशा ऐश्वर्य से ईट बना जो ऐश्वर्य सम्पन्न ईशा शासन करने वाला वो ईश्वर है तो कर्तार्थ होगा तो कर्तरी कोई विधानार्थ परमात्मा अभिक्रय है परमात्मा अभिक्रह न नहीं परमात्मश अभिक्रियत्व अभिक्रय में कर्तृत्व कैसे रहेगा कोई विकार नहीं तो कर्तृत्व कैसे होगा जिसमें कोई भी विकार नहीं हो उसमें कर्तृत्व रहेगा या कर्मत्व रहेगा कोई धर्म नहीं रहेगा कथम कोई शब्द वाच्य तो कोई शब्द है ईश्वर इस उसका बातचीत ईश्वर्य कैसे होगा परमात्मा ईश्वर तो कई ऐश्वर्य करता कर्तृत्व तो है तो ही नहीं कर्तृत्व तो कैसे होगा इति तत्र ईशिता परमेश्वर परमात्मा सर्वस्य ईशिता है ये क्या भी होती है प्रथमा ई धा तो से त्रिच करके ईट करके ईशिता शास परमेश्वर है सर्वस्य परमा परमात्मा सर्वस्य परमात्मा इच्छिता स ही सर्व इष्ठे वही सब कोई शासन करता है सबके ऊपर ईश्वर है तो फिर कैसे अभिक्रत्मा में कर्तृत्व तो कैसे रहेगा ठीक टीका में मायोपाधे ऋषन कर्तृत्व तो संभवाद किवंत सद्वाच्यता नविधते निरुपाधि च लक्ष्यम भविष्य मयोपाधिशनकर्तृत्व मोप माधि कस तस्य से मोपाधि तसनकर्तृत्वसम ईशनकर्तृत्व शुद्धचेतन में हे मोपाधि हे मोपाधिशनकर्तृत्वसंभव हे तो किसवाच्यता नुध्यते किबंत तो शब्द इस शब्द का वाच्यार्थ कौन होगा ईश्वर मायोपाधिक होगा शुद्ध नहीं निरुपाधिक से लक्ष्यत्व भविष्यति निरुपाधिक है शुद्ध चेतन चिदि ईश्वर का लक्ष्य होगा लक्षण के द्वारा उसको कहा जाएगा सर्वत्र तत्वम से आदि वाक्य में भी तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर लक्ष्यार्थ शुद्ध चेतन इसी प्रकार ब्रह्म शब्द अहम ब्रह्म में भी ब्रह्मशद का पश्चात ईश्वर लक्षात्श्वर धनिरुपाधि कहे ईश्चित्रीतव्य भाव ने तारे भेद प्राप्त इतिहास हो यदि ईश्वर ईश्चित्री हो गया शासन करने वाला ईशिता और ईशितव्य हो गया जीव सब तो एक ईश्त्री एक ईषितव्य दो हो गए ईशितव्य बहुत है ईश्वरी ईषितव्य भाव ने तारे भेद प्राप्त ईश्वर और जीव का वेद हो जाएगा ईश्वरी इसी तव्य इसी तव्य से, से शिष्य जिनका शासन किया जाए ऐश्वर्य को फल देता है जीव को ईश्वर इसी त्री है परमात्मा जैसे गुरु शिष्य शासक और शिष्य शासन करने वाले जिनको शासन किया जा जाता है राजा प्रजा इसी प्रयात्री परमात्मा इसी तव्य जीव भेद प्राप्त हुआ इसे शंका से कहते ये तो सबको शासन करने वाला ऐश्वर्य किंतु सर्वजंतुनाम आत्मासन सारे जंतु जीव का आत्म रूप होकर के ईश सर्वम आत्मासन का तो प्रत्येगात्मतःया प्रत्येगात्म रूप से ईश्वर प्रत्येगात्म रूप से ही सबका शासक प्रत्येगा आत्मरूप से सबका शासन शासक कैसे होगा टीका में यथा आदर्श आदिश प्रतिबिंबाना प्रतिबिंबान आत्मासन बिबूतदेवता तो ईश्चिता तो था कल्पितेदन स्थिति स्थित संभवात्तवभेदानुम संभव आदर्श आदिषु आदर्श दर्पण आदर्श जल और खड़ग आदि जिसमें बर्तनादि जिसमें प्रतिंब दिखता है प्रतिबिंबा एक मुख का प्रतिबिंब अनेक हो सकता है क्या प्रतिबिंबान आत्मा सन बिंबभूत देवदत्त एक देवदूत बिंब है दर्पण खड़ग बर्तन है उसमें प्रतिम्ब दिखता है प्रतिबिंब का वास्तव स्वरूप है बिंबभूत दर्पण में जो आपको मुख दिखता है मुख का वास्तव स्वरूप ग्रीवास्त मुख ही है दर्पण के माध्यम से दिखता है प्रतिबिंब का आत्मा ही बिंब है वही इच्छिता होती प्रतिबिंब का मुख को हिलाएंगे तो कितने दर्पण प्रतिम्ब हिलेगा जितने दर्पण प्रतिब सब में प्रतिम्ब हिलेगा मुखा हो गया सबका शासक सबको ऐश्वर्य देने वाले मुख हिलेगा तो प्रतिम्ब हिलेंगे मुख में हिंसा हंसेगा तो सब में हस दिखेगा रोएगा तो डांट करेगा तो डांटेगा तो सब में डांटेगा विकृत तो करे के देखे तो मुख डांत देखा तो उसमें दिखेगा जैसे मुख में करेगा ऐसे प्रतिमा में है इसी प्रकार देवतत्ता ईश्चिता हो गया सारे प्रतिबिंबों का तथा तो इसी प्रकार परमात्मा ईश्वर इस इसी तब्य इसी तब्यों का शासन करने वाला है तो भेद कैसे होगा कल्पित भेद है ना बिंब प्रतिबिंब में भेद है या नहीं कल्पित भेद है प्रतिमा का वास्तव स्वरूप बिंब है तभी दर्पणस्थ प्रतिबिंब बिंब से भिन्न है तो वेद कल्पना करके अलग देखते हैं अनेक प्रतिबिंब बिंब के इसी प्रकार ईश्वर जीवन में कल्पित भेद है इसी त्रिषितव्य भाव संभव है कल्पित भेद होकर के इसी त्रिषितव्य होने के लिए वेद चाहिए कल्पित वेद में इसी त्रिषितव्य हो हाँ, हो हो भाव होगा हाँ कल्पित वैसे होगा न वास्तव वेद अनुमानम संभव इसी त्रिषितव्य भाव हर से जीव ईश्वर में वास्तव भेद है राजा प्रजादि भेदवत गुरु शिष्यादि भेदवत अनुमान करेंगे कहते कल्पित भेद से ही इसी त्रिषित व्यवाह हो जाएगा भेद अनुमान करना है ना भेद से ही इसी त्रिषित व्यवाह होने के लिए भेद चाहिए कल्पित भेद से भी हो जाएगा हो सकता है कल्पित भेद से कहाँ व्यवहार होता है जैसे प्रतिब दर्पण दर्पण मुख प्रतिम्ब में जैसे कल्पित भेद व्यवहार हुआ ऐसे व्यवहार हो सकता है इसी त्रिषिता विभाव बन जाएगा वास्तव भेद अनुमान नहीं होगा जीव ईश्वर में भाष्य में तेना स्वयन रूपेण आत्मना ईशा वाष्यम स्वयं रूपेण अपने स्वरूप आत्मा है वही ईश्वर है उसे आत्मना ईशा भाष्यम तथा आच्छादनियम ढाक देना चाहिए टीका में वह अच्छादन धातु अश रूपम वाष्यम क्या प्रत्यय ये रिहलोर नियत, नियत। वर्ष धातु से शैन प्रत्यय होगा नियत, नियत प्रत्यय होगा धातु से कृत प्रत्यय होगा में कृत्य अन्य वाष्यम धातु क्या है वाह वाह है वा में दीर्घ कैसे हो जाएगा कैसोरा अत हाँ वृद्धि होगी आच्छादनिय तत्वत ईश्वरात्मकमे तो सर्वत्या यदनिश्वरूपे तो गृहीत तत्सव ईश्वर आत्मेवित ज्ञान आच्छादनीय वास्तव होगा तो उसको ढाक नहीं सकते है ढाकने से तो उपेक्षा नहीं कर सकते ढाकने पर भी सर्प है तो ढाक देने पर भी भय लगता है ऐसे ढाक देने का अर्थ क्या है तत्व तत्व तो ईश्वरात्मकमे सब कुछ ईश्वरात्मक ही है वास्तव ईश्वरात्मक तो सर्व ब्रह्म सर्वनास्तिक ब्रह्म ही एक है भ्रांत्याद अनिश्वर रूपेण गृहीत किंतु भ्रांति से ईश्वर भिन्न रूप से गृहीत है सारे प्रपंच ब्रह्म रूप होने पर भी ब्रह्म भिन्न रूप से नाम रूप का आत्मा ना गृहित भ्रांति से अनिश्वर रूप से गृहित तो अज्ञान से ही भ्रांति से गृहीत है तो तत्सर्वम ईश्वर एव आत्मा एव सब कुछ ईश्वर ही है ईश्वर का हाथ मेरे से बिना नहीं आत्मा एव मैं ही हूँ एक है ही हूं। आत्मा है ईश्वर वही मैं हूँ आत्मा है इति ज्ञान है ना अच्छा देना ऐसे ज्ञान से उसको डाग देना ऐसे ज्ञान होने पर अपने आप ढक जाएगा ज्ञान से विषय करना सब कुछ से आत्मा ही है सर्वम ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान से सबको विषय कर दिया सर्व ब्रह्म कहते सर्व नास्ति ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान का विषय सर्व सर्व उचता है ब्रह्म ज्ञान का विषय ब्रह्म होगा सर्व होगा सर्व नहीं होगा सर्वम ब्रह्म कहेंगे तो सर्वना किंतु ब्रह्म कैसे ज्ञान होगा नास्ती जैसे हो तो सर्प रज्जु ज्ञान हो गया तो ज्ञान का विषय सर्प कैसे हुआ नास्ति सर्प मिथ्या है रज्जु सत्य ही सर्व को ऐसे ज्ञान कर दिया सर्वम आच्छादन हम सबको ढाक देना सबको ढाक देना तो सबको ब्रह्म रूप से जान लेना अहम अस्म ईश्वर ने सर्वम आच्छादनियम टीका में ज्ञाने न आचादनीय सर्वात्मक ईश्वर अस्मृति ज्ञातव्यम ऐसा तत्वोपदेश छोगे तत्व से तत्व से अर्थ सबको ढाक देने का अर्थ क्या है सर्वात्मक ईश्वर अस्मी ज्ञातव्यम सर्वात्मक ईश्वर सो हम अस्मि, जो सर्वात्मक ईश्वर में ही वही हूँ इति ज्ञातव्यम यही सब निश्चय करना है यही विचार करके ईशावा से मितम कहती ये सारे को ईश्वर से ढाक दे ईश्वर भावना करे सबको छोड़ दो अर्थात ही है और कुछ नहीं सर्व यदि हो गया तो आपको क्या मिलेगा सर्व से भिन्न कोई रहा तो आप भी स्वयं भी ईश्वर है तो अहम है वह सर्वात्म ईश्वर अहम अस्मि, अहम सद है वाक्य में है अहम सद तो कैसे हम कहेंगे अस्मि क्रिया तो करता कौन होगा हम होगा हाँ तो हम अस्म सर्वात्म ईश्वर हम अस्मिति ज्ञातव्यम यही निश्चय कना ऐसा है यही तत्व का उपदेश ईश्वर है वेद के तदेश यही है ईश्वर ईश्वर स्मृति यही ज्ञान है छांदोगे तत्वम स्थिति वाक्य पत तत्वम स्थितिपत छांदोग में जिसे तत्वमसी का इसी प्रकार यहाँ कोई उपासना करने वाले क्या कहना है ईश्वर नहीं सर्व ब्रह्म अहम अस्मृति चिंता करो चिंतन करने का कहा गया साराम में विष्णु बुद्धि जैसी उपासना करते इस प्रकार में ब्रह्म जैसे चिंतन करो किंतु यहाँ ज्ञातव्यम ईशावास्यम इधम सर्वम उपासना के लिए नहीं कहा चिंतन करने के सौ ईश्वरी ही है इसे जैसे तत्व न बार कह ज्ञा चांदो में तुम ब्रह्म इसी प्रकार सर्वात्मक हम इस ज्ञान का उपदेश हुआ ब्रह्म सर्व आत्मेव सत् प्रकाशा हेयोपाद भावय न सत्वनबदे न सन्वनबदी हेयोपाद भावय न सन्नबदीय ब्रह्मत्मे ब्रह्म आत्मेव ब्रह्मत्मेवकुश्र सर्व खमें ब्रह्म ब्रह्म आत्मेव आत्मे इद श्रुति ब्रह्म वेदम सर्व आत्म वेदम सर्व सर्वो ब्रह्म आत्मा हे ब्रह्म भिन्न आत्मा भिन्न नहीं सर्व ब्रह्मत्म कौन से ब्रह्म ही आत्मा है अहमस्में ब्रह्म क्यों सत्प्रकाश अशेषत सत्प्रकाश अविशेष सब सदूपे प्रकाशरूपे तो समान होने से सत्सिशेषत सदूप और प्रकाशरूप सब कुछ सद्रूप सिद्ध्रूप होने से सर्व ब्रह्म आत्मेव हे उपाधेय भावे न सन कुछ या कुछ उपाधेय ग्राह्य ग्राह और त्याज्य कुछ कुत्ते त्याग करते होता है उभ त्याग कैसे बनेगा हेय उपाधेय है ग्राह्य जो हेत्व तो है किसमें त्याज्य तो किसको ग्रहण करना न सन ये वास्तव नहीं है वास्तव नहीं स्वप्न इरियते सपने में भी कुछ त्याज्य कुछ ग्राह्य होते हैं स्वप्न पदार्थ में जो त्याज्य है वो सत्य है या जो ग्राह्य है सत्य है जो सपना पदार्थ सपने में देखते समय कुछ ग्रहण करते कुछ छोड़ते पास में कुछ आए तो फेंक दिए कुछ ले, पास में ले लिया सब में मिथ्या है इसलिए जैसे सत्य नहीं है इसी प्रकार सारे सब कुछ आत्मा ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं मिथ्या है उत्त न बंधुस्त न मोक्षोस्त न विकोस्त तकाश एव अस्कार इति न बंधुस्त बंधना <coughs> को कई वास्तवप अभीदे बंध वस्तु नहीं बंध ही नहीं अरे बंधन निरूपोक्ष भी नहीं है बंध बंध हो तो बंध मुख्य होगा बंदा ही नहीं तो बंधनिवृत्ति रूप में भी नहीं न विकल्पोस्ती तत्व तो कोई विकल्प कल्पना भी नहीं है तत्व तो शुद्ध स्वरूप नित्य प्रकाश तत्व तो नित्य प्रकाश रूप ही अति नित्य आज्ञान आ ज्ञान रूपे विश्वाकार महेश्वर विश्वास सर्वाकार महेश्वर इसे लिखता है एक अद्वितय तत्व है मित्र द हाँ आच्छादन तेन ये आत्मन ईशा हाष्यम आचादन्यम स्वरूप आत्मा से ये सारे जगत ढाग आचादन कि आचादनीय इदिंच सौ जो कुचे यगत जगत अथ पृथिव्या सारा ब्रह्म जो कुछ कुचे जगत का अथस तत्सव आचादनीय स सर्व आत्मना आत्मनाशेन अपने स्वरूप ईश्वरूप से ढग देना आचे ढाग देना ढाकना क्या है आ प्रत्येगात्मतया प्रत्यत्म आत्मन का तो स्वेन आत्मना ईशेन अहमस्मी प्रत्येगात्म से शोक ढाकना प्रत्येगात्म से सर्व प्रत्येगात्म ये सर्वूतस्थ सर्वूता नाम आत्मा सन का अहमेईदम सर्वीति अहमेईद मे ही हूँ परमाथसत्यूपेण परमाथसत्य है अहमद सत्य ब्रह्म अनुतर्व चराचर सारे चर और अचर चर और अचर में जड़ कौन चेतन जड़ किसमें कौन है, किस है? दोनों हाँ चर और अचर मे एक जड़ एक चेतन नहीं अचर चेतन हो सकता है कौन है हाँ स्थावर है स्थावर जंगम चराचर का तो था? स्थावर जंगम जड़ चेतन नहीं स्थावर जंगम वृक्ष पेड़ पोथा और स्थावर है पर्वत आदि भी स्थावर है और जंगम चलने फिरने वाले चराचर चेतन सब को ढक देना परमात्थ सत्य रूप रूप आत्मा से अन्यतम इधम सर्वम बाकी सब मिथ्या है आच्दनीय से है न परमात्मा से उसको ढाक देना ढाकने का क्या अर्थ है दिया यस्य टीका मेन्दिया यपदेशिकेना अन्तर्दृष्टि नरस्क्रीय तचाराद प्रयत्न तत्व प्रकाशे सती इति अभिप्रीत दृष्टान्त माह औपदेशिक ज्ञान मात्रन मात्र अन्य दृष्टान उपदेश मात्र से औपदेशिक ज्ञान उपदेशा जातम उपदेश अन्य जातम उपदेश के द्वारा जो ज्ञान होता है शुद्धांत कण हो अत्यंत शुद्ध कृतुपास्थ्य हो अत्यधिक श्रद्धा गुरु में है तो गुरु के उपदेश मात्र से ज्ञान हो जाएगा तत्वम से आदिवाक्य से आगे ज़्यादा विचार करने की जरूरत तो नहीं अंत्यंत शुद्ध है तो उपदेश मात्र से ज्ञान हो जाएगा सेतु केतु को उपदेश करते दो चार पाँच जनों ऐसे दृष्टान्त बताकर उपदेश किया ज्ञान हो गया कह के एक उपदेश किया ज्ञान हो गया तो अत्यंत शुद्ध होने पर उपदेश मात्र से ज्ञान हो जाता है ज्ञान होने से मिथ्या बुद्धि का अनदृष्टि का तिरस्कार हो जाता है मिथ्या वस्तु का ज्ञान किंतु उपदेश मात्र से जिसको ज्ञान ऐसे दृढ़ नहीं हुआ संशय रहा तभी तो मिथ्या बुद्धि की निवृत्ति नहीं होती है अन्य तो दृष्टि न तिरस्कृते उपदेशक सिद्ध ज्ञान मात्र से जिसकी मिथ्या बुद्धि नष्ट नहीं होती तब से विचारादि प्रयत्न न विचारा करना है श्रवण मनन निधिदासन बार बार करना है तो विचार चिंतन करना बार बार अभ्यास करना विचाराधि प्रयत्न न तत्व प्रकाशे सति तत्व से प्रकाशे सति तत्व का प्रकाश ज्ञान साक्षात्कार होने पर अनृत दृष्टि से मिथ्या बुद्धि का के निवृत्ति हो जाती है मिथ्या अनुतृष्टि अनृत मिथ्या वस्तु में जो ज्ञान है उसका तिरस्कार हो जाए क्या इत अभिप्रेत्य दृष्टांत महाअिप्राश करके दृष्टान्त कहते यथा कैसे तिरस्कार करना है कैसे ईश्वर के द्वारा आच्छादन करना है किस प्रकार आचादरण करना किस तिरस्कार करना उसके लिए दृष्टान्त देते हैं ओम पू मद पूर्ण मिद पूर्ण